हो ओ किशोर जी का एक प्रश्न था कि ये नितानित वस्तु विवेक और आत्मानत्म वस्तु विवेक ये कैसे हम लोग समन्वय करें, ठीक है तो जब अपने में विचार करेंगे केवल अपने में तब आत्मात्मा वस्तु विवेक और जब बाहरी जगत को लेकर के करेंगे तब नित्य अनित वस्तु नित तो विवेक विवेक के दो प्रयोग शब्द अर्थो तो एक ही है परंतु प्रयोग कहाँ पे होता है तो उसको लेकर के कि जो इतना ही होगा जितना अपने में देखेंगे तब हम अपने में देखने के लिए आत्मा क्या है अनात्मा क्या है आत्मा को तो देख नहीं है, तो अनात्मा को देख करके फिर जो है उससे भिन्न आत्मा इस प्रकार विवेक करना है और बाहरी जगत की ओर जब देखते हैं, जब उसके लिए करते हैं तब हम वहाँ पे नित्य अनित नित्य वस्तु के अनित वस्तु के सभी अनित वस्तु के अंदर एक नित्य चीज छुपा हुआ है उसके अंदर से विवेक करना है यही दोनों शब्द प्रयोग की भिन्नता है मतलब अपेक्षित अर्थ तो एक ही है तात्पर्य का अर्थ तो एक ही है परंतु शब्द प्रयोग की भिन्नता इस होती है कहाँ पे हम आत्मात्म बोलते हैं और कहां पे हम नित्य नित्य बोलते हैं और आत्मा ही नित्य है और अनात्मा सारित तो है इस प्रकार से इसको शब्द प्रयोग की शैली में यहाँ पे नहीं भिन्नता है अपने में जब विचार करेंगे शरीर को लेकर के तब तो वहाँ पे आत्मा अनात्मा से जब जगत को लेकर के विचार करेंगे तब नित्य नित्य शब्द प्रयोग होता है ठीक है जुगल किशन जी है सुनाई दे रहे हैं आपको चतुर्वेदी जी ने प्रश्न भेजे थे चतुर्वेदी जी ये करुणालयम भगवत शंकरम ृतिस्मृतिपुराल करणाल नमा भगवत्द शोकैतगुहाशं जत्सर्विषयातीत तस्म सर्विदे नम प्रणाम। ओम जी हाँ, मैं आप ही को बोल रहा था भेजे थे नीम नित्य अन्य प्रयोग करते हैं कहाँ पे आत्मान शब्द प्रयोग करते हैं। अभी एक ही है जब हम अपने अपने दृष्टि से देखते हैं संसार को आत्म दृष्टि से देखते हैं तब तो आत्मा और अनात्मा अपने शरीर में देखते हैं तब आत्मानात्मक विवेक अनुभूति तो यहाँ पे होना है और बाहरी जगत को लेकर जब बोलते हैं तब वहाँ पे नित्य अनित शब्द बोलते हैं अच्छा महाराज प्रयोग की नहीं है पर ये दोनों वस्तु विवेक आप अच्छा अच्छा अच्छा। तो तो इसलिए बोलते हैं कि शब्द आप कहा दिखाना चाहते हैं अपने में विवेक करना है जी अपने जैसे जैसे ग्रंथ कांड ने उसको लिया तो शब्दो प्रयोग ही है अज्ञान दशा में शब्दों को समझाने के लिए हम कभी ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं कि आत्मात्मक वस्तु विवेक मतलब जब अपने में तुम देख रहे हो तो तब अपने को अज्ञान दशा में आप क्या स्थिति देख रहे हो अपने में उसलिए वहां पे आत्म अनात्मक जो भी जो भी दिखाई दे रहा और जब बाहरी जगत की ओर देखते हैं तो वहां पे अभी तक आत्मदृष्टि नहीं हुई ना तो इसीलिए अज्ञान दशा में सूर्य में नित्य क्या है जागतिक गोष्ठ में नित्य क्या है अनित्व क्या है विवेक okay. करके फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा वो जो अनित्व अनात्मा मतलब जब आप अपने को विस्तार रूप में देखेंगे सारा संसार में तब एक ही अर्थ हो जाएगा परन्तु अज्ञान दशम में तो भिन्नता जगत अलग है मैं अलग हूँ इस अवस्था में अज्ञान दशम शब्द प्रयोग करने के लिए ऐसा करने बोला हाँ, से महाराज जी हाँ, मतलब पहले तो हम आत्मा आत्म आत्मान जब बोलेंगे, बोलेंगे पूरा जगत ही आत्म रूपी है परंतु हाँ, तो अभी समझ अभी तो समझ में नहीं आ रहा अभी तो अज्ञान दशा में उसको तो मैं जगत ही देख रहा हूँ ना इसीलिए उस समय नित्य अनित वस्तु जगतिक वस्तु में नित्य अनित को देखिए और अपने में मैं क्या हूँ और अपने से भिन्न क्या वस्तु है अनात्मा शरीर इंद्रियो मन बुद्धि सब अनात्मा है क्योंकि इसको मैं देखता हूँ और देखने वाला इससे पीछे था इस प्रकार से शुभ से विवेक करते शब्द प्रयोग करते हैं ग्रंथकार जैसा जैसे बोलते हैं दोनों ही लिखा हुआ मिलता है आत्मा भी मिलते हैं है। नित्य नित्य वस्तु विवेक भी बोलते हैं नित्य नित्य वस्तु विवेक सभी में जहाँ शब्द प्रयोग किसको हिसाब से हम बोलना चाहते हैं क्योंकि साक्षात्कार में ही फिर फिर बाहर जाता है वो फिर सारा में सारा में उस सारा फैलता है करुणालयम नमाम भगवत पादम शंकर लोक शैतुहाशय नमः जय भगवान शुक्रि उपदेस भगवान शंकराचार्य को लिखा हुआ उपदेश मतलब जितना आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए पंच कोश विवेक और कार्यकरण प्रक्रिया ये सब का आश्रय करके हम समझिए मतलब आत्मा को समझाते हैं तो सभी चीज एक जगह पे ला करके यहाँ पे दिखाया भगवान शंकर अभी जो है हम लोग ये स्वप्न और स्मृति इन दोनों को आधार करके हम अपने को कैसे आधार पर क्योंकि जितने सारे स्मृति और, और, और स्मृति होते हैं हम जो है ये बुद्धि की जो है जो इम्प्रेशन पड़ा हुआ है उससे कोई हम स्वप्नों में अथवा स्मृति में देखते हैं ये सब दृश्य कोटी में आते हैं स्वप्न हो चाहे स्मृति हो इसी प्रकार से ये जागृत में भी जो भी कुछ हम देख रहे हैं हमारा जन्मांतर संस्कार की स्मृति है लेते हैं ठीक इसी प्रकार जागृत वस्तु में पारमार्थिक सत्य नहीं है कुछ देर के लिए कुछ व्यवहारिक सत्यत की प्रती होती है परंतु हम भी कोई पारमार्थिक सत्य नहीं है और जो प्रकाशक और प्रकाश वस्तु अलग होता है प्रकाशक हमेशा प्रकाश वस्तु से अलग होता है आत्मा शब्द प्रकाशक है व्यंग्य ब्यांग मतलब जिसको प्रकाश किया जाता है शब्द ही प्रकाश वस्तु से प्रकाश हमेशा अलग भिन्न होता है इस प्रकार जहाँ तक हमारी प्रकाश से बाहरी वस्तु भी प्रकाशित होता है हमारी प्रकाश से अंदरणीय वस्तु भी प्रकाशित होता है इस प्रकार से जो प्रकाश वस्तु से मैं इस प्रकार बार बार बार बार मन में रखने से तब और क्या होता है प्रकाश वस्तु में प्रकाश वस्तु के गुण के द्वारा प्रकाश में कोई भी दुर्गुण नहीं आता चाहे सूर्य कुष्ठ कु को प्रकाशित करे कुष्ठ व्याधि तो को और चाहे गुलाब के फूल को प्रकाशित करे चाहे टट्टी को प्रकाशित करे चाहे गंगा जी के पानी को प्रकाशित करे उसके द्वारा में कोई भी अच्छा बुराई नहीं आता वो तो प्रकाशक है प्रकाश वस्तु के गुण के द्वारा प्रकाशक दूषित तो अथवा गुण दोनों नहीं होता गुण भी नहीं होता दोष भी नहीं आता इसी प्रकार आत्मा केवल मात्र प्रकाशक है और उपाधि में गुण दोष है उपाधि के गुण और दोष के द्वारा आत्मा में कभी भी कोई गुण भी नहीं आता कभी कोई दोष भी नहीं आता तो से इस अज्ञान के साथ व्यवहार करते हुए हम नहीं जानते नहीं जानते नहीं है और उसके फलस्वरूप ये नहीं है वो है इसको चाहिए वो ये व्यवहार होता रहता है इसको जो है धीरे धीरे धीरे समझ करके व्यवहार बुद्धि में है मैं बुद्धि के व्यापार का प्रकाशक हूँ मैं इसको देखने वाला हूँ इसलिए मेरे साथ दृष्ट प्रपंच का कोई संबंध नहीं है दृष्टा से और दृश्य का कोई गुण के द्वारा हम गुणित व दूषित भी नहीं होते हम गुणवान भी नहीं होते और दूषित भी नहीं होते कहाँ तक पढ़ ली थे छह नंबर तक नंबर छः व्यंज तत्व तदैव रूपाकार दृश्यता दृष्टितम च तदेव जिस प्रकाश के दिखा करके इस सारा रूपादि वस्तु जितना हम देखते हैं इंद्रियों की माध्यम से सब प्रकाश वस्तु व्यंजक है दृष्टितम द्रष्टा मतलब दृष्टाश्रोतम मतलब, चाहे कुछ भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध किसी कभी हम प्रकाश कर तो विषय है और विषय को प्रकाश करने का धर्म इंद्रियों का है बुद्धि के माध्यम से उसी को प्रकाश करते हैं मैं इतना ही इसको देखने वाला हूँ इसीलिए तदी दृष्टा में कोई नहीं है। जो दृष्टित्व धर्म है उसी प्रकार से असंगत है उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं है जैसा बुद्धि में उद्भव हुआ कोई वृत्ति बुद्धि बुद्धिवृत्ति को देख करके हम दुष्पर में धर्म है मैं बुद्धि के धर्म को प्रकाश करने वाला हूँ इसलिए उस धर्म के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है इस प्रकार से स्वप्न अथवा स्मृति में जो भी कुछ हमारा मन में आते हैं वो पहले से हमारा इम्प्रेशन रहता है और उस इम्प्रेशन को हम अपने प्रकाश से अभिव्यक्त करके देखते रहते हैं परंतु उसके साथ हमारा संबंध नहीं है इसको मन में रखते फिर अगला झाँच चिन्मात्र <Shrie> ज्योतिषाव सर्वदेहु बुद्धय मै जस्म प्रकाशंते चिन्मात्र तो ज्योतिषाव सर्व देहेश मैं जस्म प्रकाशनते सर्वस्त्मा तथ्य तो हम प्रकाश सूर्य एक ही है और प्रकाश वस्तु अनेक है अनंत है परंतु सभी इस प्रकार से ज्योतिषा चैतन्य ज्योति ज्योति के द्वारा सर्व शुभ समस्त शरीरों में सर्वा बुद्ध यारे बुद्धियों का मैया प्रकाशन सारा बुद्धि मेरे द्वारा प्रकाशित होता है क्योंकि जस्मार, क्योंकि मया चैतन्य ज्योतिषा देखिये दोनों तृतीय एक बचन निरंजन और शा, आप दें देंगे, तो आपको इसका से भी आपको व्याकरण समझ माया त्रितिया एक बचन है चैतन्य ज्योतिषा माया चैतन्य ज्योतिष रूप मेरे धारा सर्वा बुद्ध प्रथमा गोचना सारे बुद्धिया पैसिव में है इसीलिए प्रकाश शांति में पैसिव और कहां सारा जितने सारे शरीर है मतलब वो देवता शरीर से लेकर के पाताल तक जितने सारे शरीर है सभी शरीरों में सभी जितने सारे बुद्धियां हैं उन सभी बुद्धियों का चैतन्य ज्योतिष रूप मेरे द्वारा सबका प्रकाशित किया जाता है क्योंकि प्रकाशक एक ही है बुद्ध प्रकाश वस्तु अलग अलग है सबका बुद्धि अलग अलग है में क्रिया भी इसलिए मैं सबका आत्मा हूँ इस कारण कारण से से आत्मा आत्मा इस मैं आत्मा हूं। इस मैं सबका प्रकार से अपने को बार बार विचार करना है कि सूर्य तथा सर्वलोक चक्षुनालिप तथा चक्षुष समस्त के है वो जो जिसके सारे है, देखते देखते हैं हैं सब वो जो है वो दृश्य दृष्टा पुरुष सबका अंदर एक ही है वो अलग नहीं है परंतु दृश्य की भिन्नता के कारण हमें दृष्टा में भी भिन्नता की प्रती होती है लगता है कि वो अलग है मैं अलग हूँ परंतु ऐसी बात है चेहित तो कौन सा प्रमाता अलग अलग है साक्षी एक ही है और साक्षी का भी मैं बताया था कि आत्मा क्षेत्र का साक्षी एक ही है इसके पीछे प्रमाण है जब आप उपाधि के साथ अपने को देखते हैं उपाधि के साथ अपने को देखते हैं तब हम अपने में भिन्नता को पाते हैं परंतु उपाधि रहित होकर के जब अपने को देखते हैं तब सभी का एक ही अनुभव होता है सभी का एक ही अनुभव होता है इसलिए कहीं भी हो ये शुद्ध जहां तक हम समझ सकते हैं वहां पे और जहां पर हम नहीं समझ सकते समझ प्रमाण है पहले ब्रह्म के साथ एक होकर सोचता है और फिर जब जैसे जैसे जिसका चरित्र तथा फिर वहां वापस आ जाता है यानी कि सबका अनुभव सुशुक्ति अवस्था में एक ही है मैं आनंद से सुहा था कुछ भी नहीं जाना अस्तित्व उपाधि रहित अवस्था में भी अपनी अस्तित्व और उपाधि रहित अवस्था में, में, में बैठ करके यदि हम अपने सुख को अनुभव कर सकते हैं वो आत्म सुख होता है वही आत्मा के पार्थिक सुख वो सुख कभी नाश नहीं होता परंतु क्या होता है हम उपाधि के साथ फिर तादात्मक कर लेते हैं अज्ञान दशा में इसीलिए हमको लगता है कि वो सुख हमें नाश हो गया सुख नाश नहीं हुआ ऐसे विद्यमान है हमने उधर ध्यान नहीं दिया हम क्या करते हैं इंद्र संयुक्त इंद्र से जो सुख उत्पन्न होता उधर ध्यान चला जाता है परंतु तो उस आत्मा सुख के एक छोटा छोटा अंश उसमें प्रतिफलित हो रहा है विषय में वो भी हम नहीं समझ पाते हैं परंतु आत्मा आत्मा सुख को भूल करके में और समस्त विषय सुख दुख से अन्य है ऐसा कोई भी विषय सुख नहीं है जो केवल ही सुख शुक देगा आपको हर एक विषय सुख दुख से जब होगा दुख को ये वो तो दुख साथ जुड़ा हुआ ही है ये सभी दुख में बस विवेक विवेकी व्यक्ति के पास तो यही मन बोलते हैं कि बस ये सारा दुख जनक है सारा संसार में सुख नामक बस तो चुरु में थोड़ा बहुत सुख दिखाई पड़ते हैं परन्तु बाद में वो जो सुख में परिणत हो जाता है ये राजसिक सुख हम लोग सभी अधिकतर व्यक्ति इस राजसिक सुख के ओर ही दौड़ रहा है तो गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं देखिए इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है अतः ये जो अपनी उपाधि के साथ तात्मा छोड़ करके जागृत में बैठ करके अपने स्वरूप के चिंतन करते उसको अभ्यास कर तो ये पहले थोड़ा कठिन लगेगा जद अग्र परिणाम में अमृत तो समान। होता है। को करने चिंता परंतु परिणाम जदअ अग्र विश्व अभ्यास के बिना होगा जन्मांतर के अभ्यास भरा हुआ है विषय से विषय की तरफ मान जाना विषय से सुख को एक परंतु इसलिए ये शुक्ति अभ्यास करने के लिए हमें कठिनाई होती है परंतु ये अभ्यास के बिना प्राप्त भी नहीं हैत्व आत्म बुद्धिटेंट वो सुख कैसे होता है अंतकरण के शुद्ध होने पर आत्म बुद्धि अपने आत्मा के चिंतन के द्वारा बुद्धि की शुद्ध होने पर आत्मचिंतन ईश्वर चिंतन के द्वारा तो बना रहता है इसीलिए यहाँ पे इसके लिए तो अभ्यस करना पड़ता है अभ्यस करते समय बहुत कठिनाई भी होती है की तरह कैसे हो सकता है ये कैसे होगा कैसे करूंगा परंतु कुछ दिन अभ्यास करने के बाद एक बार जब मन भगवान में लगता है तब तो ईश्वर की मतलब कृपा से भगवान ही आपको देते रहेंगे और फल तो उसमें उत्साह आ जाता है आ जाता है लग भी आता है भी तो, तो कोई करता है। ये तो चिंतन करने हमको चिन्ह मात्र ज्योतिषाम चेतन रूपी ज्योतिष के द्वारा मुझमुझ रूपी ज्योति के द्वारा सर्वदेही समुष्ट शरीरों में सर्वा बुद्धियां माया मेरे द्वारा प्रकाशित किया जाता है है स्थिति इसलिए सर्व आत्मा तत्व तो इसलिए मैं जो है आत्मा तो एक ही है सभी का आत्मा मैं ही हूँ किस दृष्टि से मैं प्रकार प्रकाश हूँ प्रश्न होता कि के के के के साथ में में ही ही आत्मा हो एक शरीर शरीर सुख सुख दुख दुख से बचने के लिए के लिए आत्मज्ञान प्रयास कर रहा था और सभी शरीर में मैं ही तो भोगने वाला हो जाऊंगा इस प्रकार आत्मज्ञान से क्या लाभ ये जो सुख दुख भोग है ना वो उपाधि में है सुख दुख आत्मा में नहीं है उपाधि के साथ करके हम अपने को सुखी दुखी बोलते हैं और परंतु आत्मा में इस प्रकार का आत्मा तो स्वरूप शुभ के बैठा हुआ है एक अभी विषय रूप में आपका सामने आएगा भी नहीं परंतु तो अनुभव कम नहीं होगा इंद्रियों के विषय नहीं होगा चिंतन के फलस्वरूप अंत करण की शुद्धता से येत्विक बुद्धि असात्विक सुख का अनुभव होती है सात्विक सुख का अनुभव होते हैं और ये जो है पहले तो कठिन लगता है अभ्यास करने से धीरे धीरे अभ्यास करने से इसमें स्थिर हो सकता है ये हो गया इसलिए सर्वस्व तत्व इसके इसे कारण मैं सबका प्रकाशक हूँ अपने चैतन्य ज्योति के द्वारा इसलिए हम सर्वस्व आत्मा इसलिए मैं ही सब का आत्मा अब जो जो है आगे बोल कर हूँ okay, बोलते हैं <reroute गत्ति जासी> कारणम कर्म करता चिया सपने फलम चंत दृष्ट दृष्टा तस्माद दोनों पद को ध्यान देन देना दृष्टि और दृष्ट करता चियाने दृष्टास्म गर्ता चिया जागृत जत दृष्टि दृष्टा तस्मा दर्ण इंस इंस्ट्रूमेंट कर्म उसके द्वारा जो क्रिया को किया जाता है और कोई कर्ता उसको करता है और जो क्रिया संपन्न होता है जो क्रिया होता है करण कर्म कर्ता और क्रिया जिस काम काम करना चाहते हैं और विष्ट वस्तु को हो गया कर्म उस क्रिया के द्वारा कुछ क्रिया करण के माध्यम से क्रिया के द्वारा उसको संपादन करने वाला करता है और सपनों में वो स्वप्न भी देखते हैं हम इसको और उसका फल ये सब बुद्धि में बैठा हुआ है जागृत में भी ऐसा ही देखते जागृति एवं देखा जाता है इसीलिए मैं हूँ सप् वस्तु के साथ संबंध नहीं रखता इसी कर जागृत काल में तो दृष्टा देखने वाला मैं हूँ इस वस्तु के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है मैं सप्ताह उससे अलग हूँ दृष्टा तस्माद्यथा उससे भिन्न प्रकार होने के कारण दृष्टा उससे भिन्न है समझ में आ जाता है उस समय मानसिक आशक्ति हमको कोई पे चिपका देते हैं तो शाय शाय हमारी मन कोई पे चिपका देते हैं फिर तो, तो क्या होता है हम वहाँ पे विवेक नहीं कर पाते हैं यहाँ पे प्रकाश कौन हुआ और प्रकाश कौन हुआ प्रकाश के द्वारा प्रकाश प्रकाशित हो रहा है कोई संबंध नहीं होता दृश्य के साथ दृष्ट का कोई संबंध नहीं होता स्वप्न में तो ये आसानी से समझ में आ जाता है सूर्य के लिए भी समझ में आ जाता है अपने लिए हम गड़बड़ आ जाते हैं वही पे हमारा मन जो है आपको फंसा देता है ये मन की महिमा है हम देखते हैं उसी प्रकार जागृत में भी स्वप्न में जैसा होता है स्वप्न जागृत एवं जिसको सपने में भी भक्ति है जागृत में सप्ते में एक वचन है इन दोनों में एक ही प्रकार से हम देखते हैं जब जैसे स्वप्न में देखा गया है और इसे में भी देखा जाता है इसलिए जगत तो सब कुछ मिथ्या है क्यों दृश्यवाद सबसे बड़ी हमारे पहले उसी हित तो को दिया हम लोग समस्त सोचते सो, है कि जो हम देखते हैं वही सत्य है परंतु शास्त्र बोलते हैं जो तुमको दिखाई देता है वही मिथ्या है दिखाई दे रहा है वस्तु वही मिथ्या है जो पारमार्थिक दिखाई नहीं देता वो अवांग मनुष्य को गोचर है इंद्रिये है और जो दिखाई देता है वो सत्य वस्तु नहीं है सप्तम वस्तु सत्य नहीं है उसमें जागृत वस्तु भी सत्य नहीं है दिखाई देने के कारण बड़ी विचित्र बात है तो दिखाई देने के कारण ये सत्य है दिखाई देने के कारण ही मित्र है जैसे सप्तम है थोड़ी तो तो देर में मानसिक आशक्ति के कारण हम नहीं देख पाते हैं सूक्ष्म परिवर्तन को नित्य प्रतिदिन हमारा आयु को सपन करते हुए सूर्य देवता एक दिन करके हमारा सारा आयु को सारा तेज तेजीर जो बल सामर्थ्य मेधा प्रतिभा धीरे धीरे करके छाया होता हुआ आगे बढ़ते हैं क्या इसको हमको नजर में आता है उधर नजर दीजिए तब पता लगेगा कितना परिवर्तन होता जा रहा है और हम सोचते हैं है। आदित्य का नाम आददाना गच्छती थी आदित्य मतलब जो हमारी दिन रात के माध्यम से हमारे आयु को एक एक दिन करके कम करता जा रहा है और हमारी जो है सामर्थ को कम करता जा रहा है इसी नाम है आदित्य तो यहाँ पे इस प्रकार से करण कर्म करता जागृति एवं जैसा स्वप्न में देखा जागृत ऐसा ही देखा जाता है इसलिए दृष्टा तस्माद अथो अन्नत इसलिए दृष्टा जागतिक दृश्य से उससे भिन्न है ये तो निश्चित ही हमको निश्चय करना पड़ेगा इसके साथ के साथ दृष्टि का कोई संबंध नहीं है आगे और बोलने बुद्ध्यादीना अनात्मत्म हेयपादेयपर्ताज न चीयते बुद्धियादीना अनात्मत्व हेय उपादान कर्तात्मा न चीयते बुद्धि अनात्मान करता न्याज न देखिये बुद्धादी नाम शरीर इंद्रिय मन बुद्धि बुद्धि अरहंकार वहीं सबसे नजदीक वस्तु क्योंकि बुद्धि में आत्मा का प्रशास प्रकाश सबसे पहले पड़ता फिर वहीं से पूरा शरीर में पड़ता है बुद्धि को पहले पड़ता और बुद्ध आदि नाम संस्थित बहुत वचन है बुद्धि आदिओं का उसमें और सारा अनात्मा है अनात्म धर्म बैठा है क्यों उसको मैं देखता हूँ तो नहीं हूं दे रहा है हे या या कभी त्याग होता है हेय मतलब त्याग करने योग को और ग्रहण करने योग तो ये दोनों बुद्धि से लेकर के शरीर में कभी मन लगता है कभी नहीं लगता है कभी धड़ जाता है कभी उधर जाता है तो उसको तैय किया जा सकता है, मैं को है तो, हो गया। लिया, तो हे हो गया तो इस प्रकार से शरीर के प्रति आत्महत्या दृष्टि वो कभी में बोध रहता है कभी नहीं रहता है मतलब सब सुवस्था में कुछ बोध नहीं रहता है इसी प्रकार से जितने मतलब तो आएगा परंतु हमें मन नहीं जाएगा जा ग्रहण लेना है तो मन जाता है इस प्रकार से सारे शरीर इंद्रियो मन बुद्धि संघात को कभी ग्रहण होता है कभी त्याग होता है और जिसके ग्रहण होता है त्याग होता है वो अनात्मा है परिभाषा तो कभी ग्रहण हुआ कभी नहीं हुआ तो इसलिए यहाँ पे ये अनात्मा है परंतु अपने शरीर में भी ऐसा ही होता है कभी हम इसको ग्रहण करके व्यवहार करते हैं कभी ग्रहण नहीं होता है शरीर बिस्तर में पड़ा रहे तो आप अलग आराम से ले कुछ ग्रहण ग्रहण नहीं हो रहा है, तो जिसको अथवा त्याग होता है, वो करने वाला और ग्रहण करने वाला वो आत्मा है जद्यपि आत्मा किसी को ग्रहण भी नहीं करता त्याग भी नहीं करता परंतु उपाधि के माध्यम से ऐसा समझाने के लिए केवल मात्र जागतिक वस्तु आत्मा की भिन्नता को समझाने के लिए आत्मा कोई क्रिया नहीं करता इस पे किया गया है और के लिए जब मैं हूं कि मैं तो मैं आज मैं सोचता हूँ तो अपने कान से किसी को गाना लगा करके सुनता हूँ इस प्रकार जो इंद्रियों को ग्रहण करना और त्याग करना होता है मन को भी ग्रहण और त्याग करना होता है जब हम ध्यान करते मन भारी विषय को सोचता है तब उस उठा करके मन को समझ लेना यहाँ पे गलत गलती नहीं करना आत्मा में धान उपादान की कर्तव्य तो आत्मा में पारमार्थिक नहीं है परंतु प्रजागतिक वस्तु से आत्मा की भिन्नता को दिखाने के लिए आत्मा को आप त्याग नहीं कर सकते ना ग्रहण भी कर सकता है अपने आप ग्रहण भी नहीं होता इन इसलिए मात्र आत्मा में ही घटता है की जाने हुए वस्तु से भी भिन्न नहीं जाने हुए वस्तु से भी भिन्न आत्मा में ही केवल मात्र इन घटता और कहीं नहीं करती है इसलिए यहाँ पे ही समझना है कि बुद्धिया जिसको ग्रहण अथवात्मा है परंतु यह कहा अंदरूनी वस्तु में हमको थोड़ा विवेक पूर्वक ध्यान पूर्वक दे, देखना है तब आपको पता लग जाएगा कहाँ तक अनात्मा है शरीर अनात्मा है ये तो पता लगता ही है आराम से क्योंकि कभी ग्रहण होता है कभी नहीं होता है मरता है ऊँचा जीते हैं तो देखते रहते हैं सूक्ष्म शरीर में भी ऐसे अनात्मा तो बैठा हुआ है इंद्रियों को हम कभी प्रयोग में डाते हैं कभी नहीं लाते हैं ग्रहण होता है कभी त्याग होता है इसलिए इंद्रिया आत्मा नहीं है मन भी कभी काम करते है कभी नहीं करता मन को कभी हम ध्यान की वजह से एकाग्र करने की कोशिश करते हैं मन कभी छुट भी देते हैं इस प्रकार से करने कर इस प्रकार से मन का कभी, -कभी ग्रहण का त्याग होता है इसलिए भी अनात्मा है इसी प्रकार बुद्धि अहंकारी अहंकार कोठी में आता है क्योंकि तो है तभी हम है मुक्त है और यदि इसको त्याग नहीं कर पाते तो मुक्ति कहा से हो पाती चलिए तो इस प्रकार से ये आत्म अनात्म वस्तु विवेक विवेक कैसे करेंगे अनात्मा क्या है आत्मा क्या है जिसका त्याग अथवा ग्रहण नहीं होता वो आत्मा है और जिसका त्याग अथवा ग्रहण होता है वो अनात्मा है और इस अनात्मा में आत्मबुद्धि करना ही अहंकार है अनात्मा को आत्मा समझना ही अहंकार है छोट वेदांत पढ़ते पढ़ते अब तो सार निष्कर्ष आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं आराम से बोल रहे हैं सबाभ्यंतरे शुद्ध प्रज्ञ कोरसे घने च अन्न कथम यम हेय प्रक्य सबाभ्यंतरे शुद्धे प्रज्ञकर से च चनत् कथम यम प्रकल्प्यते हेय प्रक्य तरे शुद्धे प्रज्ञकर कोरसे घने बाह्यम आभ्यंतरम चन कथम प्रकल्पते अब जो है प्रकल रूप उपाधि वाले जितना तो है, ए, एक ही अंदर भी बाहर भी एक ही तत्व विद्यमान है कोई भिन्न तत्व नहीं है उपाधि अलग अलग है परंतु उसके अंदर जो छुपा हुआ तत्व है वो तो शुद्ध चिन्ह मात्र चित्र ज्योति है एक तो वो चतुर् बाहर अंदर एक ही है वही बाहर भी है अभ्यंतर भी और शुद्ध भी है वो क्या है प्रज्ञान एक रस घनी है।, तो है और घनी भूत स्थिति में है उसमें कोई बी जाती हो, जाती हो, भी तो कुछ भी नहीं आ सकता सगतभि इस प्रकार सब बायु अभ्यंतरे शुद्ध प्रज्ञान एक रसे घने जो बाहर और अंदर जो हमेशा और जो से भरा हुआ एक है, है। परंतु तो उसके अंदर विद्यमान जो शुद्ध चितन तत्व तो है वो जो है उपाध्य से रहता है क्योंकि वही वही आत्मा ही मैं सारा संसार में विद्यमान हूं मैं पूर्ण रूप में विद्यमान हूँ आत्मा को न आत्मा में तो ना हे है, है। आत्मा में इसलिए नही हे जो आत्मा में कहा से आएगा ये बाह्य अभ्यंतर भी नहीं है उसका बाहर अंदर बाहर कुछ अंदर कुछ ये भी नहीं है ये सब सापेक्षिक शब्द है पर शुद्ध आत्मा एक, एक, एक रूप में पूर्ण रूप से विद्यमान है क्योंकि इससे पता लगेगा वो अगला श्लोक में बोलेगा हमें तो ना मूक उपाधि दिखाई पड़ता है वो नाम रूप उपाधि दिखाई पड़ते हैं तभी समझ में आएगा आत्मा जो दिन नाम रूप नहीं होता तो समझ में नहीं आता आत्मा hmm. ये जो नाम रूप का रहना एक आशीर्वाद है नाम रूप को रहकर रहने ये नाम रूप में सत्यत नहीं है मिथ्या है और ये नाम रूप से भिन्न नाम रूप के अंदर नाम रूप को सत्तापूर्ति प्रदान करने वाला वो तत्व तो जो सत्य और मिथ्या नहीं है ये नाम रूप को रहते रहते इसको समझना है आज देखना हमारे बहिड़ा को शतक हमें अंतिम में क्या सुंदर शब्द बोलेंगे पंच महाभूत से बना हुआ शरीर तुम्हें अनेक बार नमस्कार है पंच महाभूत को इस शरीर भगवान ने दिया था तभी आज इस सत्य को अनुभव कर पा रहा हूं अब तो इस शरीर नहीं मिलेगा ते तुम्हारे लिए अंतिम समस्कार नमस्कार प्रदान करता हूं ज्ञान होने के बाद पंच महाभूत के साथ कोई संबंध छूट गया पर कृपा से इसको समझ में आ गया इसलिए अब तुमको अंतिम नमस्कार करता हूँ अब तुम्हारे साथ हमारा संबंध नहीं होगा। ऐसा जो है ये चीज को समझना है इसके साथ आसक्ति नहीं होना है परंतु इसको रक्षा करके इस चीज को अनुभव भी कर लेना है की शरीर से भिन्न मैं एक शुद्ध चेतन इसमें अंदर बाहर कुछ नहीं है एक पूर्ण वैवकता से नमान इसको समझने के लिए उपाय पहले से ही बता कर फिर दोबारा बोल रहे हैं देखिए है। कि आत्मा नेति नेश सचिद ब्रह्म विदात्मिष जित परम कथम ज आत्मा नेति ती ने शेषिता सचिद ब्रह्मवेद आत्मषतेत अतः परापोहे न सचिद ब्रह्मविदत्मिष्टो जतेत अत परम कथम बोल रहे हैं यहाँ पे आत्मा को कैसे दिखा है? नेति नेति आत्मा तो नहीं आत्मा की है। आत्मा असंग है की जितना भी नाम रूप दिखाई रहे हैं उस नाम रूप को निषेध करते हुए उसके अंदर जो सत्य तत्व उसको ही हमारा सत्स्वरूप है जा आत्मा नेति नेहे न जो अनात्मा को निशित कर देने पर जो बचता है और आत्मा को निश्चित कर देने पर जो शेष सचेत ब्रह्म ब्रह्म इष्ट वही पर इसीलिएम कथम बस उसी में एक प्रयास करो उससे भिन्न वो तो कहाँ है शास्त्र से यही दिखा रहे यही तुम्हारा आत्मा है नाम रूप को निशित करके उस नाम रूप के अंदर से उस आत्मे को समझने का कोशिश करो अब उसी के लिए प्रयास करना चाहिए पोटेंशियल तो है है है इस परम कथा भिन्न से मिलेगा वस्तु तो नहीं कुछ अब इसलिए और कहीं भी एफोर्ड नहीं करना है सभी के अंदर एक ही शुद्ध चीन मात्र ज्योति के द्वारा मैं ही प्रकाशक हूँ और सब मेरे द्वारा प्रकाशित हो रहा है इसलिए वो जो है प्रकाश अलग करके अपने प्रकाशमय सत्ता को समझने का कोशिश करें प्रकाशमय को हम समझ जाएंगे प्रकाश वस्तु हमें इसलिए शास्त्र बार बार बोलता है और प्रकाशक प्रकाश वस्तु के बिना आप प्रकाशक को नहीं समझ सकते आप जानते हैं सूर्य से जो किरण पृथ्वी तक आता है ऐसा एक आधी लेसा है जहाँ पे कोई धूलिका नादि कुछ वस्तु कुछ नहीं है वहां पे अंधेरा ही दिखते हैं वहां पे प्रकाश नहीं दिखते हैं वहाँ अंधेरा ही हो जाए जाता रह जाता है फिर जहाँ पे धूलिका नादि होते हैं जहाँ पे होते हैं और वस्तु होते हैं, वहाँ पे जो प्रकाश भी दिखाई देने लगता है यही चीज समझ जाए हमको यदि शरीर नहीं होता तो आत्मा की प्रकाश समझ में नहीं आता इसलिए शरीर से आत्मबुद्धि नहीं करना है मैं नहीं हूँ इतना शरीर एक बल्ब के समान है इस बल्ब को प्रकाश अंदर ही आत्मा की प्रकाश से प्रकाशित होकर जल रहे व्यवहार कर रहे हैं ये बल्ब फूट जाएगा तो फिर आत्मा की चेकाश समझ में नहीं आएगा ये बल्ब रहते रहते इस प्रकाश को समझ लेना यदि समाज में आ गया बस तब यह प्रकाश हमेशा आपको देखने लग जाएगा भी है बिजली के न शेष दूसरे को निषेध करने के बाद जो शेष रह जाता है वही जो है आत्मा की तथा जरूर है सचेत ब्रह्मविद आत्मा वही यदि ब्रह्मविद्र पुरुष के आत्मा ये कहना अभिष्ट है तो क्या है अतः जता इससे भी हो तो आम से भी हो कुछ है ज्ञान कर भी भी प्राप्ति करने के लिए उपाधि के सहारे समझ करके इस प्रकार बल्ब लाइट हीटर गीजर सब के माध्यम से बिजली को समझ करके अब बिजली खपत न हो इसीलिए बल्ब बंद करके रखो अब बिजली खबर नहीं क्या समझ में आ जाता है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी ऐसे ही समझ करके अपने आत्मभाव में बैठे बल जाए जो भी होगा होगा करेगा वो आगे इसी को समझाने के लिए और बोल रहे हैं, देखिए हमारे इसका सेकंड लाइन में क्या लिखाए पड़ेगे क्रांतम ब्रह्मी निरंतरम कार्य कथम मन जसा। में क्या लिखा है, श्याम कथम श्याम। हाँ, श्याम। था था। श्याम है ना जबान श्याम ठीक है कार्यवान श्याम ठीक है आ, जाएगा जाएगा श्याम कथम ठीक है। बोलते अशन अति क्रांत ब्रह्मी निरंतर कार्यवाण श्याम कथम का चाहमिश्रे देव मंजसाशनायादि अति क्रांत ब्रह्म वास्मी निरंतरम कार्यवान पे देखिए मैं मैं भू, मैं भूख प्यास से से से दुख जन्म रही मेरे अंदर नहीं है मैं दृष्टा स्वता कर्ता भूखता मैं नहीं हूँ क्योंकि मेरा कोई इंद्रिय ही नहीं है पहले बोल दिया इंद्रिय के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है इसलिए कार्यवान श मैं कार्य वाला क्रिया वाला मैं कैसे हो सकता हूँ क्रिया तो शरीर में है मैं मेरे अंदर कोई क्रिया नहीं है है है श्याम श्याम श्याम ये रूप पोटेंशियल पे तो श्याम चाह। मैं कैसे कार, परंतु वो वो वो। वो में, में हाँ। कार्य हाँ, हाँ, वो ठीक है मैं कैसे कार्यवान हो सकता हूँ क्रियापाद आ रहा है तो मैं कोई कर्तव्य बना है यहाँ पे तो यहाँ पे श्यामी होगा वहां पे हमारी इसीलिए अतिक्रांत ब्रह्मी निरंतर मैं भूख प्यास दुख जन्म मृत्यु दृष्ट अक्ष सबसे मैं रहित हूँ क्योंकि मैं शरीर भी नहीं हूँ इंदु भी नहीं हूँ जब यही मेरा पारमार्थिक स्वरूप है और मैं क्या चाहू व्यापक और निरंतर व्यापक और निरंतर वस्तु वस्तु में में क्रिया होना, नहीं है। में क्रिया होना संभव नहीं तब मैं क्रियाबान कार्य क्रियाजुक्त मैं कैसे हो सकता हूँ कंडीशन मैं कैसे हो सकता हूँ मैं तो उन्हें एवं अंजसा बस बार बार इसी को विचार करना चाहिए मतलब तू विचार करता उसको बार बार से उसके ऊपर चिंतन करने बोलता कि जब शास्त्र ने बताया गुरु ने, तो तो ने बताया कि मैं शरीर इंद्र मन बुद्धि से रहित हूँ जब शरीर इंद्र मन बुद्धि सबसे मैं रहित हूँ तो मेरे अंदर क्रिया कहाँ से आ सकता है मैं करता भोक्ता कहाँ से हो पाऊंगा कर्ता तो मैं नहीं हूँ भ्रांति से मैं अपने निरंतर हूं मैं एक व्यापक निरंतर व्यापक तत्व हूँ मैं इसीलिए कथम कार्य व्याम कार्यवान अहम शैम अहम कार्य व्यम कथम श्याम मैं क्रिया वाला क्रियावान कैसे हो सकता हूँ मैं क्रिया वाला कैसे हो सकता हूँ इसको बार बार विचार करना इसी को बार बार विचार करना चाहिए कि मैं पारमार्थिक जो है ये नहीं हूँ मेरे क्योंकि पहले बहुत आईलेस ने बताया शरीर इंद्रियो मन बुद्धि के साथ मैं नहीं हूँ न उसके साथ मेरा कोई संबंध है शरीर इंद्रिय धर्म को मैं अपने ऊपर आरम्भ करके क्यों बोलू इसीलिए कोई क्रिया अथवा क्रिया के साथ संबंध रखने वाला मैं नहीं हूँ इस प्रकार से अपने को समझना विचार पूर्वक अपने को अनुभव करना यही है आत्म स्थिर रहना बस उस भाव में स्थिर और कर्म का कर बंधन हम स्पर्श नहीं कर पाएगा जब हम निश्चित रूप से जान लेंगे क्रिया और क्रिया के साथ मेरा तीनों काल में कोई संबंध है ही नहीं तो फिर कैसे जो है मैं जन्म निम वाला हो सकता क्योंकि जन्म मृत्यु तो कर्म और कर्म फल भोगने के लिए है और जब कर्म और कर्म फल के साथ सुख नहीं नहीं तो तो इस प्रकार से विचार करते हुए सुख दुख भूख प्या जन्म मृत्यु जरा बैठी ये कहाँ पे है उसको ठीक ठीक देख करके ठीक है वो है जहाँ पे दीजिए मैं सुना दीजिए मैं उसका देखने वाला मैं इसको समझने वाला, इस प्रकार से हूँ अलग करें और व्यापार फिर एक अगला कल देखे इसको भारत अक्षय हो गया तो यहाँ पे इसी को जो है सपना और समृति को लेकर के हमारा विचार जो है इस प्रकार विचार करके अपने स्वरूप को हम जो है एक वस्तु से अथवा जागतिक वस्तु से अपने आप को अलग कर सकते हैं संपूर्ण जागतिक वस्तु ही स्वप्न है संपूर्ण जागतिक वस्तु दृश्य होने के कारण दृश्यता के कारण ये सारा जागतिक वस्तु सपन जैसे ही है दृश्यता इस भावना को मन में जो भी मुझे दिखाई दे रहा है वो सब मिथल है जो दिखाई नहीं देता है वही सत्य है बड़ा चित्र दिखता है वो अभी तक हमारे मन में ही भावना था जो हम अपने आँख से देखते हैं वही सत्य है जो नहीं दिखाई दे रहा है वो सम्म नहीं वही बोलेगा है ही नहीं कोई अथवा वही मितता है परंतु शास्त्र इसका विपरीत बोलते है शास्त्र दृष्टि फुल जाए तब जाकर के हमारा जीवन हो जाएगा आगे देखिए आज है वैराग शतकम में अभी हमारा शिवार चरम चल बस संसार से वैराग्य आने के बाद इसलिए मैं बोलता हूँ कि वैराग्य का दो अर्थ होता है विगत राग और विशेष राग बी जो उपसर्ग है बी उपसर्ग का दो अर्थ होता है विगत भी हो सकता है विशेष भी हो सकता है तो विशेष विगत राग मतलब सांसारिक वस्तु से राग हट जाए परंतु तो मन जो टिकने वाला नहीं है इसीलिए मन को कुछ ना कुछ अवलंबन देना पड़ेगा इसलिए भगवान में विशेष राग हो जाए यह है वैराग्य की सही अर्थ वैराग्य की सही अर्थ फिर भगवत कृपा से इस्वर भाव भी भगवान छुब अलग है परंतु शुरू शुरू में ये वैराग्य मतलब दोनों तरफ एक हो गया संसारिक वस्तु से मन को उठाना और भगवान में मन को लगाना इसीलिए यहाँ पे देखिए सांसारिक वस्तु से मन को उठाना सबसे कठिन है यदि भगवान की शरण के बिना भगवत शरणागति भगवत कृपा के बिना होना संभव नहीं है इसीलिए समझ में आने के बाद उसको को लगाना चाहिए कल्याणकारी परम तत्व चिंतन मन को लगाना चाहिए कल हम लोगों ने कहा तक पढ़ लिए थे हाँ ठीक है कहा था हाँ कहा था कदाण सा ममरतटीधशिवसन वसा न कौपीनम शिदी निदधानंजलिपुट अये गौरेनाथ त्रिपुरहर शंभो त्रिनयन प्रसिदे ते क्रोशन निमिषमिवे इस समय भगवान की पुण्य नगरी में बैठ करके गंगा जी के तट में कोई एक एकांत स्थान में बैठ करके हाथ हमारा तकिया होगा और हाँ अंजलि हमारा पात्र होगा मतलब तो अभिप्राय यही है कि जितना कम से कम आवश्यकता से जीवन चलता है उसको साथ में रख करके गौरीनाथ हे गौरी त्रिपुरहर हे, हे शंभु हे त्रि नयन हे भगवान सबके रक्षा करने वाला हमारी शत्रु को नाश करने वाला शंग, शंग, शंग, शंग करोती थी जो सब कल्याण करते हैं त्रि नयन दो नयन तो स्वाभाविक है एक त्रि मतलब जो है ज्ञान ज्ञान चक्षु है सब इस इस नाम से शंग, मतलब संबोधन कर मतलब हमारे अंदर यह भाव आ जाए हमारे ऊपर न हो जाओ यह हमारे ऊपर न हो जाओ इस प्रकार रोते हुए पूरा दिनों को मैं एक की तरह व्यतीत करूंगा, दिन जो है ऐसा जल्दी बीतता रहेगा कि पता ही नहीं रहेगा कि कब जीवन काल समाप्त हो गया इस प्रकार से अब जब बैठक गाने के बाद भगवान के नाम भी पूरा समय बीते इस भावना को लेकर के इस वक्त क्या वाराणसी देखिए वाराणसी शब्द होता है कि वरुणा और असी विशेष तो रूप में जो है वो जागतिक वस्तु को त्याग करने के बाद जो भगवान के साथ मन को हृदय की जो गति तो भगवान के साथ में जाके मिलता है वही वाराणसी नगर है वरना जागतिक वस्तु मतलब जैसे हम क्या बोलते हैं वाराणसी में क्या देखते हैं जी गंगा जी दक्षिण वाहिनी से उत्तर वाहिनी हो गया दक्षिण भाई ने नीचे के दक्षिण दिशा जम की दिशा है और उत्तर दिशा उ दिशा है उध्रगा में है ये जो गंगा जी के इससे इसका लाक्षणिक अर्थ क्या है कि संसार गति को मन की संसार गति को उठाकर के मन रूपी प्रभाव का संसार गति से उठाकर के भगवान की गति में घुमाना है यही सबसे अच्छा वाराणसी है तब बार, अब आगे वाराणसी नगर में जा करके मतलब वहां पे मरण करने से मुक्त हो जाऊंगा ये कथा कहावत है हम इसका स्वीकार नहीं करते हैं परंतु तो जरूरी नहीं कोई वहीं सबको जाना है मन को ही वाराणसी बना दीजिए मन की गति को जगतिक गति से उठा करके घुमा करके भगवान की दिशा में ला जाइए तो ये जो उत्तर दिशा हो जाएगा मन की गति तब उतना स्थान कोई वाराणसी बोलते हैं जितना समय संसार में रहते हुए भी संसारिक दिशा में मन जाते जितना समय मन आप घुमा करके भगवान को कर देंगे उतना समय अब वाराणसी में ना समय वाराणसी में और यदि रहना चाहते हैं तो मन को उत्तर दिशा में बहने दीजिए उत्तर दिशा में भगवान की दिशा में बहने दीजिए इतना दिन तक हमने व्यतीत ब्या, कर दिया परंतु तो ये बुद्धि हमारी नहीं खुली अभी जो है हे हे हे अंदर विद्यमान है आपका वाराणसी नगर में भगवान विद्यमान है मतलब भगवान बाहर है तो वाराणसी अगर अंदर है तो भगवान आपके अंदर ही है और भगवान अंदर ही आपको दर्शन देते हैं इस प्रकार से जो है इस भगवत चिंतन में मन अगर लग जाते हैं तो दिन रात की पता ही नहीं लगता दिन रात की पता ही नहीं लगता कि दिन रात कहाँ बीत रहा है जागतिक वक्त में जाएगा तो दिन में ये करना है रात लोग चिंता मन में आता है तो भगवान की मन लगता है क्योंकि भगवान काल से परे है काल उनके ऊपर कल्पित है इसलिए काल को पता ही नहीं लगता आगे देखिए बोल रहे हैं विभोस्तावेश ग्राम पर मुले आत्मा राम आत्माराम श्री गुरुवचन रत्सादर रे दुखा शमकर चरणी सेवा संत से मुनाता गंगे पो भी शोचिकसुम रचयिता रचयता मुले अमूल आत्माराफलाशी गुरुवचन रत्सास्मर रे दुख मोक्षे कदा हम समेवा समुथित समुत्थम बोलते हैं गंगा जी में स्नान करके स्नाता गि व्यापक भगवान देखिए इधर विभु बोल रहे हैं भगवान तुम तो व्यापक हो तो गंगा जी के तट पर जाके ही नहाना है कि मन रूपी गंगा को भगवान की तरफ प्रवाहित कर दे उस गंगा में नहाना है हे समरारे हे वासनाओ बा, की अरी है शिव की परिचय शिव की परिचय ही है, है। और की शत्रु है। गांगे भी गंगा के के पानी नहा करके शुद्ध हो करके कुशुमह फले फूल और फलों के द्वारा आपकी पूजा आपका पूजा करके धरक कुहर गाव पर्यंक मुले क्षिति मतलब होता है पृथ्वी और पृथ्वी के धार पृथ्वी जो धारण किया हुआ है समस्त पहाड़ पर्वत आदियों का उसी पहाड़ पर्वत के अंदर किसी जगह पे थोड़ा सा कुटा कुटिया में तो अथवा पत्थर के ऊपर बैठ करके निवेश ध्यान करने योग्य जो, जो भगवान शिव उन वहां पे हमारी मन को लगा करके वहां पे मन को लगा करके क्या बोलते हैं आत्मा अपने अपने आप अपने मेरा मन करते भी थोड़ा बहुत जो भी भिक्षा रूप में मिल जाता है फलहार को पर अथवा अपने सारा कर्म की फल को आत्मज्ञान के द्वारा सारा फल को संचित कर्म को जला करके फलाशी कैसे होगा गुरु बचन रहा गुरु ने जैसा बताया करते भी, पर भी परंतु गुरु के द्वारा कहीं को भगवान कृपा पे बिना होना संभव नहीं है, इसीलिए आपकी प्रसन्नता से गुरु के द्वारा कहा गया वाक्य के ऊपर ध्यान देते हुए जब मैं अपने चरण आपके चरण में मन लगाता हूँ तब क्या होता है मैं जो है जब संसार बंधन से मुक्त कर यहाँ पे एक पद दिया हुआ है समी सेवा लिखा हुआ है है के साथ हम जो सहमत नहीं होते हुए हाथ और चरण मतलब होता है पैर और, मतलब और स मतलब हाथ पैर को इकट्ठा करके रूप में आपको प्रणाम करके पुंशी सेवा मतलब ये शरूर पुरुष शरीर की जो सेवा कर रहे थे उस शरीर की सेवा से ऊपर उठ करके आत्मा, राम आत्मा चिंतन में मन को लगा करके समस्त दुख समस्त से कर के ऊपर उठ करके जो पुंगशी सेवा समी पुरुषात्मक शरीर से इसके इसकी सेवा में चिंतन में मन को नहीं लगा करके आत्मा राम हो करके मैं कैसे समय को बिताऊ जो मतलब जिससे कि कि वह समस्त से से से मुक्त हो जाओ। से मैं मुक्त हो हो दुख मोक्ष ठीक है? है, पुरुष के चिंतन करने से कोई लाभ नहीं कर सम मतलब इकट्ठा करके मतलब हाथ पैर के समस्त प्रयास जो अभी तक शरीर धारण के लिए हो रहा था उससे उठा करके उस समय भगवान में ही मन को लगाना है बस ताकि हम संपूर्ण दुख से मुक्त हो जाए मैं कब हो सकता हूँ छोड़ करके बस केवल आत्मा राम में मस्त होकर के बैठ जाऊ ये जो अभिप्राय है गंगा गंगा इसलिए ये बाकी एक अर्थ है एक अंदरूनी अर्थ है आप क्योंकि हम इसके साथ साथ ही पढ़ रहे हैं जैसे गुरु गुरुजी का उपदेश आत्मचिंतन में मन को लगाना यानी मन को धारा को जो है दक्षिण दिशा से उठा करके जमराज की दिशा उठा करके उत्तर दिशा की ओर ले जाओ उठा ले जाने से और वहां पे जो है की जितना आवश्यकता है उतना ही जो है आवश्यक वस्तु साथ में रख करके बस इसी शरीर के द्वारा हमारा सारा संचित कर्म को जला दूंगा तब फिर शरीर नहीं आ, तब शरीर में नहीं आना होगा केवल मात्र जो भिक्षा नीना फलाश सकते हैं और मुख्य लक्ष्य रहते रहते ही जल जाए। और ये होगा कृपा से उसी के अभ्यास करते हुए हाथ पैर के द्वारा जो व्यापार करते थे शरीर को रक्षा करने के लिए उसको छोड़ करके केवल मुक्ति के लिए मतलब शरीर व्यापार से मुक्त होकर शरी के शरीर व्यापार से मुक्त होकर के मतलब मैं मुक्त हो जाऊं दुख दुख मुक्त को जाऊ कर दूर है तो स्नातना गंग का एक शाब्दिक अर्थ है एक लाक्षणिक अर्थ अंदरूनी अर्थ है स्नात दिक्कत तो यही है गंगा तट में रह करके गंगा जी का नहा करके फल फूल दे करके भगवान आपको पूजा ध्यान करके जो किसी गंगा तट में बैठ करके कराम करते हुए ये आत्मा राम, यह राम यहाँ पे शिव अपने में रमन करते फलाशी यहाँ पे फला फल को खाने वाला फल जितना मिल जाएगा मतलब जो भी क्षण में मिलता है उसी जीवन धारण करके गुरु वचनर गुरु वचन में लगा हुआ जो साधन उसमें लग करके और ईश्वर की भगवान व्यापार है उस सारा व्यापार को शरीर रक्षा के लिए नहीं लगाते हुए हाथ पैर के व्यापार को शरीर रक्षा के लिए नहीं लगाते हुए तद विपरीत इस शरीर बंधन से छूट जाऊ में इस प्रकार से हमारा भाव कब आएगा कब मैं उस में उसका उस स्थिर हो सकता हूँ इस पर मुक्त कब हो सकता हूँ बाकी यहाँ पे जो अर्थ लिखा हुआ है इसमें वो ठीक हमारा मतलब जहां तक आपने ग्रंथों को पहुंचा दिया फिर इस भाव में नीचे आना तो उचित नहीं है उस अवस्था में रहना ठीक है बस शरीर इंद्रमन बुद्धि व्यापार को भगवन में लगा करके बस संपूर्ण दुख से मैं कब मुक्त हो जाऊं तो गंगा जी के पानी में नहाने का मैं पहले ही बोला कि गंगा पानी मतलब बाहरी गंगा नहीं है अंदर नहीं गंगा वो शिव जी के जटा से निकालते हैं कल्याणकारी आत्मचिंतन से धारा निकालते हैं उस धारा में गोता लगाइए उस धारा में गोता लगाने से क्या होता है और जो बाहरी पश्चु फल फूल जितना सजा मतलब हमारे जितने सारे कर्म फल है भगवान जितने सारा अब तुम्हारे पास पट पर्ण कर दो ये कर्म और कर्म फल के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है मैंने चाहता हूं। इस प्रकार भाव को लेकर के आत्मा ध्यान दीजिए केवल केवल चिंतन चिंतन करता करता हुआ आत्मा चिंतन में रमन करता हुआ भगवान जी आपकी कृपा से मैं अपना बाकी समय व्यतीत करू आत्मज्ञान प्राप्त कर लू क्योंकि तभी तो जा करके अगला श्लोक को काम में आएगाजन और शिवमा इन इनका अर्थ अपने आप बंगाली में लिखना जरा जैसा मैंने बताया ठीक एक एक शब्द को लेकर क्योंकि यहाँ तक उठ के आने के बाद फिर जो है बाहरी पुरुष की तरफ देखने के लायक नहीं है अगला श्लोक भी देखो क्या बोलते है एकाकी निष्प्रिय शांत पानी पात्र दिगम कदा शो भविष्य कर्म निर्मूलक समह दोनों श्लोक का संबंध लग जाएगा एकाकी निष्प्रिय शांत पानी पात्र दिगम कदा भविष्यामि बस एकाकी निष्प्रिय शांत अकेला बिल्कुल एकांत में अकेला रहना किसी भी प्रकार की कोई स्प्रिया मन में नहीं है और समस्त इंद्रियों के व्यापार शांत होकर के पानी पात्र दिगंबर हाथ हमारा सबसे बड़ा क्या बोलेंगे इसको बाहरी कवर है और एक अंदर है नाउ यू है इंटरनल कवरिंग ऑफ द इग्नोरेंस दिगंबर एका पानी दिगंबर एकाकी शांत कदा कर्मो निर्मुलक्षम संपूर्ण को निर्मुल करने का क्षमता तो स्थिति में ज्ञान है शांत पानी पत्र दिगम्बर अकेला अकेला मैं हमेशा अकेला हूँ नाश हो जाता है भगवान श्री कृष्ण अपने अच्छा बोलते हैं कि क्या बोला है हम, हम लोग संसार को वृक्ष क्यों भगवान स्वरूप दिया क्योंकि ये जो है ऊर्धमूल है अधर्शा का और इसको उखाड़ने के लिए ही भगवान बनाया अधर्श उसी को वहां पे बोलते हैं कि ना, ये मूल तो, है, पर तो को उखार के फिर फिर जाए का मूल क्या है उसको अनुसंधान करो इसलिए निष्प्रियो शांत पानी पात्र दिगंबर अकेला कोई स्प्रिया नहीं है मन में और व्यापार भी इंद्रियो के व्यापार भी बंद हो गया केवल शरीर ही मेरा एकमात्र बिलोंगिंग है और कुछ नहीं वस्त्र भी नहीं है कोई वसन भी नहीं है किस कब कव स्थिति में आ करके मैं सारा मेरा कर्म के मूल को मैं नाश कर पाऊवान कृपा करके आप, आपकी कृपा बिना यह संभव नहीं है स्थिति को प्राप्त करना स्थिति कैसे प्राप्त हो जाऊ फिर जो भूल करके आया उसी को समझाने के लिए अगला श्लोक आएगा ठीक है नैतिकल द पूर्णा पूर्णम दक्षतिमाय पूर्णमेवशिष्य शांति शांति शांति